विक्रांत ने इस होल की तरफ इशारा करते हुए इशारे में डायरेक्टर दुर्गा से सवाल किया, आपने पहले इस को नोटिस किया था क्या डायरेक्टर दुर्गा ने तुरंत ही ना हिला दिया लेकिन तभी एक यंग किया था जिस दिन पहली बार यहाँ आया था तभी मेरी नजर इस पर पड़ी थी तब मैंने तुरंत ही खिड़की के ऊपर चढ़कर इसे चेक भी किया था हम्म विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर सवाल किया तुमने देखा कि रूम में लोग हैं जिसे तुम घर उठे है न हाँ। पुलिस वाला ने बिना हिचके जवाब दिया भले ही मुझे हम लोग काफी देर तक दरवाजे पर नौक करते रहे लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इस वजह से हम लोग काफी चिंता में थे कि अंदर उन लोगों को क्या हुआ है ओ ये सुनकर विक्रांत ने जल्दी से एक चेयर निकालकर खिड़की के किनारे लगा दिया और फिर बड़ी सावधानी से उस पर खड़े होकर पर्दे में लगे हुक को ध्यान से देखने लगा बाकी लोगों को अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रांत के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ऐसे में वो सब लोग शांत होकर विक्रांत की एक एक एक्टिविटी एक को ध्यान से देख रहे थे फिर विक्रांत ने केशव की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा उस दिन पर्दा किसने बंद किया था केशव ने कुछ देर तक याद करने के बाद कहा शायद मेरी वाइफ नहीं किया था उस रात में गेस्ट रूम में था और काफी देर तक टाइपिंग करता रहा रात में करीब ग्यारह बजे के आसपास में सोने के लिए गया और फिर जब मैं बेड पर गया तब तो पर्दा बंद पड़ा हुआ था हम्म उस रात को दरवाजा तो मैंने ही बंद किया था और मुझे अच्छे से याद है कि दरवाजा बंद करने से पहले मैं टॉयलेट गया हुआ था फालतू की कहानी बताकर मेरा टाइम मत वेस्ट करो तुमने बेड पर लेटते समय इस टूटे हुए हुक को नोटिस किया था या नहीं ये बताओ विक्रांत ने बीच में ही केशव को टोकते हुए कहा नहीं केशव ने अपना सिरे हिलाते हुए कहा दरअसल मुझे याद नहीं ठीक से पता नहीं तब विक्रांत ने तुरंत ही पीछे मुड़कर डायरेक्टर दुर्गा की तरफ इशारा करते हुए कहा फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, जल्दी ने अपना सिर हिलाते हुए इशारा किया और फिर भाग कर बाहर खड़ी फोरेंसिक टीम को बुलाने के लिए चले गए तुरंत ही फोरेंसिक टीम के दो स्टाफ में भागते हुए अंदर पहुंच गए सर ये पर्दे में क्या दिक्कत है मतलब मैं समझी नहीं ना सिर्फ रूही बल्कि यहां पर मौजूद किसी को भी विक्रांत की बात तनिक भी समझ में नहीं आ रही थी नहीं सर अचानक से शायद केशव को विक्रांत की बात समझ में आ चुकी थी उसने चारों तरफ हैरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा आप कह रहे हैं कि मतलब आपकी नजरों में कतिल हमारे बीच में से ही कोई है ये सुनकर तो वहां पर मौजूद हर कोई बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा बकवास बंद करो तुम मुझे बस फिल्म का सीन याद आया है समझे लेकिन अगर बात तुम्हारे सवाल की है तो अभी खुद शोर नहीं हूं। हो सकता है जो तुम कह रहे हो वो सही हो यह सुनकर केशव ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा तभी तो आपने अचानक से सबको यहां पर बुलाया है अब मैं समझा के मुझे भी बताइए और इस स्टोरी का इस केस से क्या कनेक्शन है वो बिल्कुल कन्फ्यूज नजर आ रहे थे फिर विक्रांत ने खिड़की के पर्दे में नजर आ रहे गैप की तरफ देखते हुए कहा मुझे लग रहा है की कािल ने जान बुझ कर पर्दे के ये हुक् गायब किया है इसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो यहाँ से तुम लोगों को कमरे के भीतर झाँक कर देखने का मौका दे सके कि अंदर कौन कौन है ताकि तुम लोग अंदर का नज़ारा देख कर घबरा जाओ और फिर तुरंत जाकर दरवाजे को तोड़ दो विक्रांत ये सब बताते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ जा रहा था फिर जब तुम लोगों ने घबरा कर दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तब उसे ये बात अच्छे से पता थी कि तुम लोग सीधे ही बेडरूम में जाओगे फिर तुम लोगों ने ठीक वैसा ही किया दरवाजा तोड़ा और सीधे बेडरूम में पड़ी डेड बॉडी के पास गए और डेड बॉडी देखकर तुम लोग बिल्कुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा बाकी के पुलिस वालों ने भी दुर्गा के साथ उनकी बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया उस फिल्म में भी ठीक ऐसा ही हुआ था विक्रांत ने कहा जब काफी ज्यादा संख्या में पुलिस वाले मर्डर सीन पर पहुंचते हैं तब उन सभी का अटेंशन सिर्फ विक्टिम पर होता है लेकिन कोई भी इस बात पर नोटिस नहीं करता कि दरवाजे के पीछे ही छुपा हुआ था विक्रांत की इस बात ने तो सभी होश उड़ा दिए थे सब हैरत भरी नजरों से एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए केशव ने भी विक्रांत की इस बात के सच होने की संभावना जाहिर करते हुए अपना सिर हिला दिया हाँ और उस फिल्म में किलर पुलिस वाला था मुझे याद है उसने जल्दी से पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिस टीम में शामिल कर लिया अब इतने सारे पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचे हुए थे कि किसी ने भी कातिल को नोटिस ही नहीं किया बहुत गजब का मर्डर केस था वो ओ अब जाकर यहां पर मौजूद बाकी सभी लोगों को विक्रांत की बातों का मतलब समझ में आ चुका था लेकिन विक्रांत की इस मर्डर थ्योरी को सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया